ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसका विचार कल संपन्न हुआ द्वितीय मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है ईशा वाष्योपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ का अनुवाद करते हुए उत्तर मंत्र का अवतरण भगवान भाष्यकार लिखते है। तो हैं तो भाष्य में है जो एवं आत्मविद इत्यादि वाक्य इसकी अवतरण टीका को देखिए। अवतरणीकाखिए आद्यमंत्र पूर्वार्धन कृतः। तृतीय अपरिपक्व ज्ञानस्य उक्तः। चतुर्थ पदेन उक्तः। इति संनिय व्याख्या संक्षिप्य अर्थम उत्तरस्य संबंध अभिधिस्या एवं आत्मविद इत्यादि ये जो द्वितीय मंत्र का संबंध भाष्य है उसका उतरण है टीका में प्रथम मंत्र के द्वारा जिस अर्थ को कहा गया उसका संक्षेप में अनुवाद करके द्वितीय मंत्र के द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है उसका अधिकारी बताया जा रहा है समन भाष्य में द्वितीय मंत्र का अधिकारी तो ये कहते हैं कि प्रथम मंत्र का जो पूर्वार्ध है ना दो पाद है प्रथम द्वितीय इससे तो तत्वोपदेश हुआ तत्वोपदेश का अर्थ है वास्तविक स्वरूप का उपदेश तत्व शब्द का अर्थ होता है वास्तविक स्वरूप उसका उपदेश कथन जगत का जो वास्तविक स्वरूप है उसका उपदेश ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंच जगत्यान जगत इस वाक्य से हुआ यह प्रथम मंत्र का पूर्वाध है इसलिए कहा कि आद्य मंत्र पूर्वार्धन प्रथम मंत्र के पूर्वार्ध के द्वारा तत्वोपदेश कृत जगत का पारमार्थिक स्वरूप ईश शब्द से लक्षित परमात्मा को बताया गया और ये जो तत्वोपदेश है इसका एक बार श्रवण मात्र से ही अभिप्राय ग्रहण नहीं कर पाता तो अनुभव नहीं कर पाता जगत के वास्तविक स्वरूप का जिसे अनुभव नहीं होता जगत के वास्तविक स्वरूप का अनुभव का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार तत्वोपदेश तो मात्र से जिसे नहीं हुआ तो उसके लिए फिर कहा गया कि इस अनुभव के साधन भूत भावना और विचार रूप दो साधनों में से कोई एक साधन अपना ले श्रद्धा अतिशय है और विचार की योग्यता नहीं है तो भावना और विचार की योग्यता है युक्तिकुशल है तो विचार साधन है और इन साधनों का जो अधिकारी है उसे कहा गया अपरिपक्व ज्ञान क्या मतलब साक्षात्कार पर्यवसायी बोध ईशावाश्यम इदम सर्वम यंच जगत्यान जगत इस पूर्वार्ध को सुनकर के जिसे नहीं हुआ लेकिन बिल्कुल ही कोई बोध नहीं हुआ सुनकर के ऐसी बात नहीं हुआ है परोक्ष ज्ञान हुआ अपरोक्ष नहीं हुआ या परोक्ष भी अभी सुदृढ़ परोक्ष नहीं हुआ है तो उसके लिए विचाराधि साधन पूर्वाध से ही विहित हैं और उन विचाराधि साधनों का जो साक्षात्कार में पर्यवसान हो जाए इसमें सहयोगी साधन एष्णात्रय का त्याग बताया सन्यास बताया और तृतीय पाद से बताया ये आगे कह रहे हैं कि अपरिपक्व ज्ञान सन्यास विधि उक्त जो अपरिपक्व ज्ञान है अर्थ भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा समूल अध्यास का बाधक साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाया जो उसे ईशावास्यम सर्वं जगत्यान जगत इस ईशावाश्यम वाक्य का वाक्यार्थ अनुभव पर्यवसायी बोध हो जाए इसके लिए कहा गया तृतीय पाद के द्वारा सन्यास सहयोगी के रूप में और चौथे तो पाद से क्या कहा गया तो यह कहते हैं कि सन्यास विधि उक्त और चतुर्थ पादे न संयासीनो नियम विधि उक्त मागृद कसे स्वी धनम इससे के लिए धन विषयनी आकांक्षा का अभाव विषयक नियम बताया गया ओ नाम रूप का बाध ये होता है ज्ञान का फलभूत सन्यास वह बाध सन्यास विधेय नहीं है वह ज्ञान का फल है इसलिए विधेय सन्यास है प्रयत्न साध्य सन्यास येषनात्र का त्याग तो एष्नात्र जिस अवस्था में होती है बाधित पदार्थ विषयक एष्णा नहीं होती पुत्र और ये जो कर्म तथा दैव उपासना, है उपासना लोकत्राप्ति के साधन तो ये साध्य साधन विषयक जो एष्णा है यह कब होगी जब साध्य साधनात्मक द्वैत को सत्य समझेगा तभी इच्छा होगी और जो मिथ्या समझता है उसे इच्छा नहीं होती मिथ्या पदार्थ विषय इसलिए ये आच्छाद नियम का तो अर्थ बताया था बाध योग्य है बात करना चाहिए और अब बाद जिससे होता है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अर्थ निकलेगा तो ज्ञान फिर की योग्यता नहीं है तब तो उपदेश शून्य मात्र से ज्ञान नहीं हुआ है तो उसके लिए फिर वह ज्ञान की योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी तो ज्ञान की योग्यता जिससे आती है वो साधन बताया जा रहा है सन्यास जिसे उपरति कहा गया समाधि षठ संपत्ति में वही यहां पर सन्यास है तेन त्यक्तें भुंजिता में त्याग वो विविदिशा सन्यास है ज्ञान के साधन के रूप में विहित सन्यास है वो ज्ञान के साधन के रूप में विहित सन्यास प्रयत्न साध्य है और बा जो होता है वो ज्ञान का फल रूप सन्यास है सन्यास दो प्रकार का है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने पर होती ही नहीं क्योंकि इस साक्षात्कार से साध्य साधन बाधित हो जाता है तो येष्णा होगी ही नहीं वो सन्यास संन्यास उसका विधान नहीं होता उसके साधन तो ज्ञान का ही विधान नहीं है तो उसका विधान कैसे होगा तो विधान होगा ज्ञान के साधनों का तो ज्ञान का साधन है जैसे बहिरंग कर्म ऐसे ज्ञान का साधन उपरतिशब्दित संस भी है वो जो उपरतिशब्दित सन्यास है उसे तेन न्यक्त नुंजिता से बताया गया है हाँ तो चतुर्थ पादेन सन्यासीनो नियम विधि उक्त तो जो विविधीसु सन्यासी है जो विधि निषेध का विषय भूत सं है वह जिज्ञासु सन्यासी है यह समझना भी ज्ञान नहीं हुआ ज्ञानी तो त्र को विधि कह निषेध को विधि को निषेध इसके अनुसार विधि निषेध से पर होता है विधि निषेध से पर होने पर भी वह विधि का अतिक्रमण करेगा निषिद्ध आचरण करेगा ऐसा नहीं वह ब्रह्म रूप ही होने से ज्ञानी ब्रह्म न तो शुभ आचरण करता है न तो अशुभ आचरण करता है वो तो निर्विकार है ना निष्क्रिय है उससे कोई आचरण नहीं होगा हाँ हाँ तो, तो इसलिए विधि निषेध का जो भी अधिकारी है वो साधक होता है तो ये सन्यासी के लिए नियम विधि है का अर्थ है ये साधक सन्यासी है मागृध कश्य स्वी धनम से जो नियम बताया वह जिज्ञासु सन्यासी के लिए बताया तो चतुर्थ पादेन संन्यासीनो नियम विधि उक्त प्रतिपद व्याख्या इस प्रकार प्रथम मंत्र का हरेक पद का व्याख्यान करके प्रथम मंत्र के प्रत्येक पद का व्याख्यान करके संक्षिप्य अर्थम अनुवदति तो भाष्यकार भगवान व्याख्यान शब्दत करने के बाद संक्षेप में प्रथम मंत्रार्थ का अनुवाद करते हैं अनुवाद का क्या फल है किस लिए अनुवाद कर रहे हैं प्रथम मंत्रार्थ का तो कहते उत्तर से संबंध अभिधित्स या शब्द का अर्थ होता है कहने की इच्छा अभिपसर्गपूर्वक धा धातु है तो अभी आ, अभी धा बन जाता है और उससे फिर सन प्रत्यय होकर के अभीधिस्त धातु बन जाता है अभिधित्स और अभिधि धातु से फिर स्त्रीलिंग में अंग प्रत्यय करके कृत प्रत्यय अंग वो स्त्रीलिंग होता है इससे टाप हो करके फिर अभिधित्सा बनता है अभिधिक्सा शब्द का अर्थ निकलता है कहने की इच्छा अभिधित्सया शब्द का अर्थ निकलेगा कहने की इच्छा से कथन करने की इच्छा से तो जी जी हाँ, तो उत्तर संबंध अने उत्तर मंत्र उत्तर मंत्र के संबंध का कथन करने की इच्छा से प्रथम मंत्र के अर्थ का संक्षेप में अनुवाद करते हैं संक्षेप में प्रथम मंत्र के अर्थ का अनुवाद उपयोग में आता है द्वितीय मंत्र के संबंध कथन में द्वितीय मंत्र के संबंध कथन में उपयोग है इसका ये अर्थ निकला तो संक्षिप्यार्थम यार्थम उत्तर उत्तरस्य संबंध अभिधित सया किसे तो एवं आत्मविद इत्यादि ना एवं आत्मविद इत्यादि भाष्य वाक्य से भाष्यकार भगवान प्रथम मंत्र के अर्थ का संक्षेप में पहले अनुवाद करते हैं और उस अनुवाद का उपयोग है द्वितीय मंत्र के संबंध कथन में संबंध का कथन भी करता है अब भाष्य को देखिए एवं आत्मविद पुत्रादि सन आत्मज्ञान को तो ये जो प्रथम मंत्र है इसका अर्थ क्या निकला तो आत्मविद पुत्रादि एष्णात्र्यास न आत्मज्ञान निष्ठतया आत्मा रक्षित यह प्रथम मंत्र रूप वेद का अर्थ है तो आत्मविद इसमें आत्मविद शब्द से आत्मजिज्ञासु समझना आत्मज्ञान के साधनों से जो संपन्न है आत्मज्ञान के साधनों को भी अमानित आदि को गीता में भगवान ने ज्ञान कहा है इसलिए आत्मविध शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान के साधनों से जो संपन्न है वो है उसे क्या चाहिए आत्म जिज्ञासु को कि पुत्रादि एष्णा त्रय त्यागे नत्मज्ञान का पालन है स्वरूप अवस्थान जिसे आत्मज्ञान निष्ठा कहा जाता है अपनी अहम वृत्ति को हमेशा अनात्मा जो उपाधि है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष वहां से व्यावर्तित करके पुरुषोत्तम शब्दित जो निरूपाधिक स्वरूप है उसी में स्थित रखना यह है आत्मज्ञान निष्ठा इसके अनुकूल है पुत्राधि एष्णा त्याग रूप संन्यास ये पुत्राधि एष्णा आत्म अहम वृत्ति को आत्म, आत्मा रूपी आलम्बन से व्यावृत करके अपना विषय जो पुत्रादि है उसमें ले जाती है खींच करके प्रज्ञा को आत्म विषय नहीं प्रज्ञा को चित्त वृत्ति को इसलिए माना जाता है कि पुत्रादि यशनाए आत्मज्ञान निष्ठा में निष्ठा के विरोधी है प्रतिबंधक है और उनका त्याग अनुकूल है साधक है आत्मज्ञान निष्ठा का इसलिए आत्मज्ञान निष्ठा रूप जो आत्मा का पालन है वह आत्मा का पालन करना चाहिए रक्षा करनी चाहिए किसे आत्मजिज्ञास हो वो किससे होगी तो आत्मज्ञान निष्ठा से होगी यानी हमेशा अपनी अमृती को स्वरूप में अवस्थित रखने से होगी अनात्मा से व्यावर्तित करने से होगी और अनात्मा से व्यावृत ही अपनी प्रज्ञा हो सकती है पुत्रादि एष्णात्रय न होने पर इसलिए पुत्रादि एषणात्रय के परित्याग पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा से आत्मा का पालन करें यह प्रथम मंत्र ने बताया आत्मज्ञान निष्ठा है जिसे पहले भावना और विचार इन साधनों से कहा यह भावना और विचार तो वृत्ति को हमेशा आत्मा काराकारित बना बनाना है ना हा ये साधन है और आत्मा काराकारित वृत्ति का बनना ही आत्मज्ञान निष्ठा है इसी निष्ठा में रह करके आत्मा का पालन हो जाता है स्वरूप अवस्थान रूप वो करते रहना है साधक को यह प्रथम मंत्र ने बताया ये हुआ प्रथम मंत्र का संक्षेप में अर्थ अनुवाद अब द्वितीय मंत्र का जो संबंध है उसे बताया जा रहा है जिसके लिए अनुवाद हुआ प्रथम मंत्रार्थ का अथ इतरस्य से तया आत्मग्रहणा अशक्तस्य ईदम उपदिशती मंत्र तो ईदम शब्द से लेना द्वितीय मंत्रार्थ को जो ग्रहण में योग्य है उसके लिए तो साधन बताया परमात्म भावना परमात्म विचार एष्णात्र त्याग सहकृत ये विचार और भावना इसी से स्वरूप अवस्थान रूप आत्म पालन उसे करना है ये उत्तम अधिकारी के लिए साधन बताया ज्ञान निष्ठा के अधिकारी के लिए साधन बताया जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं है यानी योगारूढ़ नहीं है ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है योगारूढ़ योगारूढ़ से तस्व कारण गीता में बताया अर्जो योग आरुरुक्षु हैं वो है ज्ञान निष्ठा का अनाधिकारी, कर्म निष्ठा का अधिकारी उसके लिए साधन बताया जाता है आरु मुनेर योगम कर्म कारण कर्मनिष्ठा जो येष्णात्र को नहीं त्याग सकता और जो आत्मभावना आत्मविचार नहीं कर सकता उसे कहा जाता है यहां पर इतर शब्द से अनात्मज्ञ शब्दस है उसे कहा जा रहा है तो अथ इतर अनात्मज्ञतया वह अनात्मज्ञ है का मतलब अनात्मा का ही आत्म रूप से ग्रहण कर रहा है अनात्मा कार्यक्रम संघात है और उसी को आत्मा समझ रहा है इससे अलग जो आत्मवस्तु हैं पुरुषोत्तम तत्व क्षर अक्षर पुरुष से इतर उसके ग्रहण की योग्यता मैं के रूप में जिसमें नहीं है मैं के रूप में उसका ग्रहण करने की योग्यता नहीं है उसे कहा जा रहा है अनात्मज्ञ मैं को तो जानेगा लेकिन वास्तविक मैं के स्वरूप को न जान करके जो मय की उपाधि है क्षर पुरुस, अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष उसे ही मय के रूप में जानेगा वो है अनात्मज्ञ तो इतर आत्मग्रहणा अशक्त अशक्तस्य क्यों अनात्मज्ञ है आत्मा को ही आत्म रूप से क्यों नहीं जान रहा है कहते इसलिए कि आत्मग्रहण में अशक्त है आत्मग्रहण ग्रहणाय में आत्मा शब्द से लेना जो क्षर अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम तत्व तो है वास्तविक आत्म स्वरूप जिसे ईशावाश्य में ईश शब्द का लक्षार्थ बताया था उसे ग्रहण में उसका ग्रहण करने में जो असमर्थ है तदाकराकारित वृत्ति नहीं बना सकता निरुपाधिक ब्रह्म विषयनी वृत्ति जो नहीं बना सकता भावना भी नहीं कर सकता सब जगत की ब्रह्म रूप से जो भावना नहीं कर सकता सर्व खलविदम ब्रह्म या वासुदेव सर्वम इतिहा ऐसा ग्रहण नहीं कर सकता और विचार भी नहीं कर सकता जगत का मय के रूप मय के रूप में परमात्मा के रूप में वो है आत्मग्रहणाय अशक्त यानी भावना तथा विचार का अनधिकारी जो पूर्व मंत्र के द्वारा उक्त साधन है उस साधन की जिसमें योग्यता नहीं है भावना और विचार की वो है आत्मग्रहणाय असमर्थ अशक्त यानी असमर्थ तो उसके भी श्रेय का साधन कोई होना चाहिए निश्रेय का कल्याण का तो उसके लिए कहते ईदम उपदिशती उसके निश्रेय के साधन के रूप में द्वितीय मंत्र रूप वेद इदम शब्दित कर्म रूप साधन बता रहा है इदम से लेना द्वितीय मंत्र के द्वारा विहित साधन तो द्वितीय मंत्र से भीत साधन क्या है कर्म तो उसके लिए कर्म रूप साधन निश्रेष के साधन लिए बताता है सीधा निश्रेष का साधन नहीं ज्ञान का साधन निश्रेष का साधन तो है ज्ञान और ज्ञान का साधन कर्म बताया जा रहा है और वह कर्म भी साक्षात साधन ज्ञान का नहीं परम्पराया साधन चित्त शुद्धि द्वारा बताया जा रहा है। तो अथ इतरस्य से अनात्मज्ञतया अशक्तस्य अशक्तम यानी कर्म उपदिशती चित्त शुद्धि द्वारा आत्मज्ञान के साधन के रूप में कर्म को बताता है यह मंत्र द्वितीय मंत्र उपदिशती का करता है मंत्र वो है कुरुन्यवेह करमानी इत्यादि मंत्र इस प्रकार ये अवतरण हुआ है? वो है अभ्युदय काम जो साधक है दो प्रकार का फल है ना? एक अभ्युदय और दूसरा निश्रेयस अभ्युदय है संसार अंत पाती उत्कर्ष आहिक पारलौकिक और उसे चाहने वाला कर्म फल संसार है ना और कर्मफल जो संसार उसको चाहने वाला जो है उसके लिए संसार प्रापक प्रापक साधन के रूप में कर्म बताया गया उनतालीस अध्याय में हाँ। और यह मंत्र बता रहा है निश्रेष प्रयोजन तो ज्ञान का है ना तो जो निश्रेष प्राप्त करना चाहता है अभ्युदय नहीं निश्रेष्ठ तो अभ्युदय प्राप्त करना चाहता है जो लेकिन अभी वैराग्य नहीं है विवेकपूर्वक विवेकपूर्वक वैराग्यवान तो विविधिशा संन्यास का अधिकारी है उसके लिए तो फिर वो भावना और विचार रूप साधन है जो निश्रेष काम है और येषणात्र से रहित है तो उसके लिए भावना रु साधन हुआ अभी निश्रेष काम तो है यानी मुमुक्ष है चाहता है मोक्ष लेकिन उसे वो नहीं है वैराग्य कर्मफल के प्रति तो बिना वैराग्य के तो सन्यास नहीं हो सकता और सन्यास नहीं है संन्यास का जो अधिकारी नहीं वह भावना और विचार रूप साधन का भी अनुष्ठान नहीं कर सकता तो इसके लिए फिर उस भावना और विचार रूप साधन की योग्यता दिलाने वाला अंतकरण शुद्धि नित्या नित्य वस्तु विवेक वैराग्य द्वारा वैराग्यवान हुआ तो फिर संन्यास का अधिकारी तेन त्यक्तेन भुंजी इस विधि का अधिकारी बनेगा तो मुमुक्षु होने पर भी जो अभी अशुद्ध चित्त है कर्म निवर्त्य दोष से दूषित चित्त वाला है उसके लिए कर्मरूप साधन बताया जा रहा है और वास्तविक रूप से जो कर्म कांडात्मक भाग है यहाँ तो खाली कर्मरूप साधन बताया। फिर वो कर्म रूप साधन का पूरा विस्तृत स्वरूप समझने के लिए वेदांती कहते हैं वो कर्मकांड है पहले उनतालीस अध्याय उसी से अपने ये जो निश्रेष काम मुक्ष है वह क्या करें कि उनतालीस अध्याय रूप जो कर्मकांड, उस कर्मकांड से अपने कर्तव्य जो कर्म है उसे समझे तो कर्म में चार प्रकार के कर्म बताए हैं नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध उसमें से काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म ही हेतु बन जाते हैं संसार के नित्य नैमित्तिक कर्म का तो जन्म रूप फल नहीं है मीमांसकों के अनुसार उसके लिए वेदांती कहते हैं योगिना कर्म करवंती संगत त्यक्त आत्मशुद्ध है नित्य नैमितिक कर्म चित्त के शुद्धि का हेतु बन जाते हैं तो काम्य कर्म छोड़ दें वो तो परिसंख्या विधि है सिद्धांत के अनुसार काम्य कर्म कराने में उस काम्य कर्म के विधायक विधि वाक्यों का तात्पर्य नहीं अपितु कामना रहित कराने में तात्पर्य है ये इस प्रकार वो परिसंख्या विधि है जो परिसंख्या विधि होती है उसका अभिप्राय अपने विधेय का अनुष्ठान कराने में नहीं होता लेकिन अन्य जो तत्काल अनर्थ उपस्थित कराने वाला कर्म है उससे व्यावृत्त करना ये उद्देश्य होता ऐसे वेदांती के अनुसार सकाम कर्म बताने वाले जितने विधि वाक्य हैं, वे परिसंख्या विधि है तो परिसंख्या विधि होने से सकाम कर्म कराना ये उनका उद्देश्य नहीं किंतु निषिद्ध कर्म से व्यावृत्त करना वो तो बिल्कुल अनर्थ उपस्थित कराते संसार में भी और फिर सकाम कर्म करने से भी जन्म ही होता है तो जन्म भी एक अनर्थ है इसलिए एक प्रकार से भी, भी अनर्थ के ही साधन बन रहा है ऐसा विवेक जब उदित होगा तो वो भी छोड़ देगा और जिसमें तात्पर्य है कर्म कांडात्मक भाग का, का नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान कराने में वही करता रहेगा वर्णाश्रम विहित कर्म और वो वर्णाश्रम विहित कर्म करेगा तो चित्त शुद्ध होगा चित्त शुद्ध होने से नित्यानित्य वस्तु विवेक उत्पन्न होगा वैराग्य होगा कर्म फल के प्रति और वैराग्यवान तेन त्यक्न भुंजिता का अधिकारी होगा तो ईशावास्यम के द्वारा बताया गया जो भावना और विचार रूप साधन है उसका अनुष्ठान करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त कर लेगा ये परंपराया संबंध कर्म का ज्ञान के साथ होता है उसी में पूरे वेद का तात्पर्य है ऐसा वेदांती कहेंगे और उपनिषदों का भी कर्म के साथ ही संबंध बताएंगे मीमांसक कर्म में ही वेद का तात्पर्य बताने वाले तो ये कहा कि अथ इतरस्य से अनात्मज्ञतया अशक्तस्य अशक्त इदम उपदिशती मंत्र ये कर्मरूप साधन का विधान करता है ये ज्ञान निष्ठा के साधन के रूप में और जो कर्मकांडी हैं है मीमांसक वे तो सकाम कर्म के विधायक वाक्य को ही महत्व देते हैं उनको ही अपूर्व विधि मानते हैं और अपूर परिसंख्यान मान करके अपूर्व विधि उसे उत्पत्ति विधि भी कहा जाता है पूर्व विधि उत्पत्ति विधि और उसी में कर्म का वेद का तात्पर्य मानते हैं उतने अंश में उनका भ्रम है यह वेदांती कहते हैं सकाम कर्म का अनुष्ठान कराना यह तात्पर्य नहीं हो सकता आगे हैं अब मंत्र तो मंत्र का उच्चारण कर ले मंत्र का अधिकारी बताया जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं है उसके लिए कर्म का विधान है वो कर्म का अधिकारी है क्या मतलब अलग अलग दो अधिकारी हो गए साधन चतुष्टय संपन्न ज्ञान निष्ठा का अधिकारी साधन चतुष्टय रहित कर्मनिष्ठा का अधिकारी ये दो हैं उसमें मुख्य है वैराग्य वैराग्य संपन्न ज्ञान निष्ठा का अधिकारी वैराग्य रहित कर्मनिष्ठा का अधिकारी तो द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें कूवन्नह कर्मा जिजीविषेक्षतम सहयन तो न्यथेथोस्ती न कर्म लिप्यते नरे तो यह अस्मिन जन्मनी यह शब्द से लेना है यह शास्त्राधिकारी मानव जन्म शास्त्र शास्त्राधिकारी शास्त्रा जो मानव शरीर है मानव योनि है इस मानव योनि में ऐसे जीने की इच्छा तो सबको है किसी भी योनी का चौरासी लाख प्रकार के योनि में किसी भी योनी का जीव मरना नहीं चाहता सब जीना चाहते हैं तो जो शास्त्र का अधिकारी नहीं है, क्या नाम शास्त्र नहीं पढ़ता है वह भी बिल्कुल पामर जीने की इच्छा करता है कि नहीं तो इसलिए यहां पर जीजी विषय से जीने की इच्छा का विधान नहीं है जीने की इच्छा तो स्वाभाविक है प्राप्त ही है तो प्राप्त जो जिजी विषा है उसका अनुवाद करके कर्म का विधान किया जा रहा है समा शब्द वर्ष का परामर्शक है समा का अर्थ होता है वर्ष काल संवत्सर शब्द स्त्रीलिंग है बहुवचन है द्वितीया का द्वितीय का बहुवचन है यहाँ मंत्र में समा जैसे रमा का बनता है रमा ऐसे समा द्वितीय का बहुवचन है समा शब्द का अर्थ निकलेगा वर्षा वर्षाणी सौ वर्ष और शतम ये उसका विशेषण है शतम शब्द नित्य एक वचनांत है इसलिए समा में बहुवचन होने पर भी शतम में एक वचन ही है ये द्वितीय का एक वचन है वो समाह का विशेषण है का अर्थ निकलेगा शतम समा, यानी सौ वर्ष जीजी जी विशेष जीना चाहता है जो छतम में शतम में यहां तो छ है ना छतम वो हुआ है शत छोटी उसे शकार के स्थान पर छकार हुआ और को स हुआ है चुनास्तु चु। तो शतम समाह जिजी विषेत तो का शब्दार्थ तो निकल रहा है सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे ये शब्दार्थ होता है लेकिन तात्पर्य अर्थ यह है कि जीजी जीजीविशा तो स्वभावतः प्राप्त है और प्राप्त अर्थ का विधान नहीं होता वो होता है अप्राप्त अर्थ का ही विधान यानी विधि विधेय होता है अप्राप्त तो जीने की इच्छा तो स्वभावत ही प्राप्त है इसलिए वह विधेय नहीं हो सकती हां प्राप्त में नियम विधि हो सकता है लेकिन नियम होता है किसी साधन का फल के लिए नियमन किसी साधन से उस फल का संपादन करें ऐसे जीने की इच्छा किसी प्रयोजन विशेष की संपादक नहीं बन सकती जीने की इच्छा करने मात्र से चित्त शुद्धि नहीं होती यहां फल है चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान तो जीने की इच्छा करने से मात्र ज्ञान थोड़ा ही होगा इसलिए वह नियम विधि भी नहीं बन सकता कि जीने की इच्छा से ही ज्ञान प्राप्त करें ज्ञान का संपादन करें ऐसा नियम होगा ये तो तब हो सकता है जब जीने की इच्छा तथा अन्य और भी साधन ज्ञान के संपादक होते हो लेकिन जीने की इच्छा में ज्ञान साधनत्व तो किसी प्रमाण से निश्चित नहीं है इसलिए उसका ज्ञान साधनत्वेन साधन चित्त न चित्त वह विधान नहीं हो पाएगा नियम विधि भी नहीं हो पाएगी उल्टी ज्ञान में तो प्रतिबंधक है जी जी इच्छा मात्र अशुद्धि माना जाता है तो जीने की इच्छा भी अशुद्धि है इसलिए यहाँ पर अनुवाद समझना कि जो सौ वर्ष तक जीने की इच्छा कर रहा है तो उसे कुरुवन एव कुरुवन एव यानी कर्माणि कुरुवन एव जीजी जी विषय जी ऐसा लगाना कि जो सौ वर्ष तक जीने की इच्छा है वह कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें कर्म करते हुए ही जिए एवकार व्यावर्तक है यदि चित्त शुद्धि का हेतुभूत नित्यनैमित्तिक कर्म नहीं हो रहा है तो फिर जीना भी व्यर्थ है ये बताने वाला कर्मानी कुरवन एव जिजे विषेत ये बता रहा है एवकार कि बिना कर्म किए जीने की इच्छा नहीं करनी है कर्म के लिए जीना है न कि जीने के लिए कर्म करना है जीना है कर्म करने के लिए कुरन एवं इसमें एवं कार्य निकलेगा और कर्म है ज्ञान का साधन भूत कर्म स्वकर्मना स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिमिंदती मानव यह गीता गीतावाक्य अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि का साधन रूप जो परमात्मा का आराधन रूप कर्म बता रहा है अपने अपने वर्णाश्रम का वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान परमात्मा की पूजा समझ करके करना यह माना जाता है चित्त शुद्धि का साधनभूत कर्म और वह कर्म करने के लिए ही जीने की इच्छा करे उसके लिए जीना है न कि भोगों के लिए भोगों के लिए तो इस अनादि संसार में अभी तक जितने भी जन्म लिए असंख्य जन्म हुए हैं कोई गिनती नहीं है वो भोगों के लिए ही लिए हैं लेकिन उससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हुआ इसलिए यहाँ पुरुषार्थ के लिए जीना है पुरुषार्थ है मोक्ष परम पुरुषार्थ प्रयोजन और उसका साधन है अवान्तर पुरुषार्थ ज्ञान तो मोक्ष के साधन भूत तो ज्ञान प्राप्ति का हेतु वर्णाश्रम विहित तो कर्मानुष्ठान के लिए जिए कर्मानुष्ठान करते हुए ही जिए इस प्रकार ये पूर्वाध के द्वारा कर्मानुष्ठान का विधान है यहाँ विधेय कर्मा कर्मानुष्ठान है जिजी विषा नहीं है विधेय यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात जैसे वो अन्य श्रुति कहती है हाँ विधि लिंग है जीजी जीजी जी जी में लेकिन ये नियम है कि लिंग अर्थ जो विधि है उसका विषय अप्राप्त पदार्थ होता है अप्राप्त अनुष्ठेय वस्तु होती है तो जीजी जी अप्राप्त नहीं है वो स्वभाव तो प्राप्त है सब जीवों में है इसलिए वो विधेय नहीं बन पाएगी उसे विधेय नहीं कह सकते ये कहा तो जीजी जी विषे जीजी जी का अनुवाद करेगा इसलिए वो अनुवाद है प्राप्त होने से प्राप्त अर्थ का अनुवाद होता है तो यहां प्राप्त अर्थ का अनुवाद करके विधान है कर्मानुष्ठान का कर्मानुष्ठान के लिए जिए का है कर्मम अनुतिष्ठन एवं जीवेत जी जी विषेद का अर्थ निकल रहा है कि कर्म आ, कर्म करें जब तक जीवन है तब तक कर्मानुष्ठान का फल चित्त की शुद्धि होने तक कर्म करते हुए ही जिए यह अर्थ निकल रहा है तो इस प्रकार यह पूर्वार्थ के द्वारा कर्मानुष्ठ कर्म का विधान हुआ और इसमें हेतु बता रहा है उत्तरार्थ क्यों कर्मानुष्ठान करते हुए ही जीना है कर्मानुष्ठान करना ही है ऐसा क्यों तो कहते तुम मुक्त होना चाहते हो मुक्त का मुक्त होने का अर्थ है कर्म फल जो जन्म है उन्हें लेना पड़े कर्म बंधन से मुक्ति कर्म बंधन है जन्म मरण और जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे मुक्ति का उपाय और कोई है नहीं दूसरा कर्मानुष्ठान को छोड़ करके कर्मानुष्ठान ही एक उपाय मुक्ति का तुम्हारे हैं जैसे गीता ने कहा न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्मे पुरुषोष्णुते नैष्कर्म है मोक्ष मुक्ति तो कर्म का अनुष्ठान किए बिना मोक्ष नहीं होता प्राप्त नहीं होता का अर्थ है कर्मानुष्ठान से ही मोक्ष प्राप्त होगा कर्मबंधन से मुक्ति कर्मानुष्ठान से ही होगी वह कर्मानुष्ठान है यज्ञार्थ कर्मा। लोको, कर्म यज्ञ अर्थात कर्म नो लोको कर्मयम लोको यम कर्मबंधन तो यज्ञार्थ कर्म है परमेश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया कर्म निष्काम कर्मकाम कर्मानुष्ठान को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय अशुद्ध चित्त पुरुष के लिए मोक्ष का नहीं है क्योंकि निष्काम कर्म से निवर्त दोष से अभिदूषित तो चित्त है मलनामक दोष जिसके चित्त में विद्यमान है उसे जब तक मल की निवृत्ति नहीं होगी तब तक नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं होगा वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान का अंतरंग साधन जो भावना और विचार है वो नहीं कर पाएगा और उसके बिना ज्ञान नहीं हो पाएगा ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो पाएगा इसके लिए आवश्यक है वैराग्य के हेतु हेतुभूत नित्यानित्य वस्तु का विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेक का साधन होता जो चित्त शुद्धि है उसके लिए निष्काम कर्म का अनुष्ठान करना ही एक प्रकार है इसे छोड़कर के दूसरा कोई प्रकार है नहीं जिस कारण से उस कारण से ऐसे अधिकारी को कर्मानुष्ठान से निवर्त्य दोष से दूषित चित्त वाले मनुष्य को श्रुति कह रही है कि निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए जीने को छोड़कर के दूसरा कोई प्रकार तुम्हारे मुक्ति का है नहीं यही एक प्रकार है वन वे है यदि मोक्ष के ओर जाना है तो इसी मार्ग से जाना पड़ेगा और कोई मार्ग तुम्हारे लिए मोक्ष तक पहुंचाने वाला लिंक रोड दूसरा नहीं है यही है इसे उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि एवं सेलेना पूर्वार्ध में बताया हुआ कर्मानुष्ठान रूप साधन तो निष्काम कर्मानुष्ठान रूप साधन का निष्काम कर्मानुष्ठान रूप जो साधन है निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए जीना रूप जो एक प्रकार है जीने का इस प्रकार को एवं शब्द से लेना इस प्रकार को छोड़ करके ऐसा ही जीने वाला जो है इस प्रकार का जीवन जो जी रहा है निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए उसे एवं तो लेना है और इत शब्द से लेना यह निष्काम कर्मानुष्ठान रूप प्रकार को नान्य थे तो स्थिति इसमें न अन्यथा था ऐसा है ना तो इत शब्द से लेना निष्काम कर्मानुष्ठान रूप एक निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए जीना रूप एक प्रकार उसे इत शब्द से लेना और अन्यथा शब्द से लेना इस प्रकार से भिन्न प्रकार प्रकार अंतर वो अन्यथा शब्द का अर्थ है तो निष्काम कर्मानुष्ठान से अतिरिक्त कोई प्रकार भिन्न प्रकार प्रकारांतर वो अन्य था शब्द का अर्थ हुआ नास्ती न के, न के साथ न का अन्वय करना अस्थि के साथ तो इत अन्यथा नास्ति का अर्थ निकला निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए जीने को छोड़कर के दूसरा कोई प्रकार है नहीं उसका निषेध किया जा रहा है प्रकारांतर का कि इस प्रकार को छोड़ करके निष्काम कर्मानुष्ठान करते हुए जीना रूप जो एक प्रकार बताया मोक्ष का इस प्रकार को छोड़ करके किसी प्रकारांतर से मोक्ष हम प्राप्त कर सके कर्म बंधन से छूट सके उसके लिए कोई प्रकारांतर नहीं है मार्गांतर नहीं है वन वे है इसी मार्ग से जाना होगा ये सुनिश्चित करने के लिए मार्गांतर का निषेध है कि इत अन्यथा नास्ती निष्काम कर्मानुष्ठान रूप साधन को छोड़कर के कोई दूसरा साधनांतर है नहीं अशुद्ध चित्त पुरुष के कर्म बंधन से मुक्ति का दूसरा कोई प्रकार नहीं है यही एक प्रकार है यही एक साधन है तो, तो नरे कर्म न लिप्य लिप्यते तो नरे कर्म न लिप्यते का अर्थ है मनुष्यत्वाभिमानी या अनात्मा कार्यक्रम संगात को ही आत्मा समझने वाले जो तुम हो ज्ञान के अनधिकारी उस ज्ञान के अनधिकारी अनात्मा कार्यक्रम संगात में ही आत्मा विमान करने वाले तुम्हारे लिए कर्म लिप्त न हो तुम्हें कर्म बंधन से मुक्ति मिले कर्म तुमसे लिप्त न हो कर्म का लिप्त होने का अर्थ है कर्मफल भोगने के लिए जन्म लेना पड़े तो माना जाता है कर्म लेप हुआ कर्म बंधन हुआ तो कर्म बंधन तुम्हें प्राप्त न हो इसके लिए इत अन्यथा नास्ति इससे भिन्न दूसरा कोई प्रकार है नहीं यही एक प्रकार है कर्म करते रहना ही स्वस्व वर्णाश्रम विहित तो कर्म का ईश्वर की आराधना बुद्धि से कर्मानुष्ठान करते रहना ही एक मात्र साधन है साधनांतर नहीं है प्रकारांतर है नहीं जिस कारण से उस कारण से तुम्हें चाहिए कि कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें कर्म के लिए जिए जितना जीना है उतना अपने मुक्ति के साधन भूत वर्णाश्रम विहित निष्कर्म का अनुष्ठान करते हुए वो समय पास करें तो उसका सदुपयोग होगा वो मोक्ष के लिए मोक्ष के साधन भूत ब्रह्म साक्षात्कार के समीप पहुंचेगा ना प्रतिबंध कुछ तो दूर होगा ही निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने से और जितना प्रतिबंध दूर होगा उतना ही वो तो साक्षात्कार के समीप पहुंचेगा इसके लिए चित्तगत तो मल की निवृत्ति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं कर्म ही करते रहो ये यहां पर कर्मनिष्ठा का विधान है भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे